एलिस कोचमैन ओलंपिक हाई हाई चैंपियन जब एलिस कोचमैन एक युवा महिला थी पर क्योंकि वो अश्वेत थी इसलिए ज्यादातर गोरे लोग उससे हाथ तक नहीं मिलाते थे लेकिन जब इंग्लैंड के राजा ने उसके गले में ओलंपिक पदक डाला तो उन्होंने एलिस को बधाई देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लंदन के वेम्बली स्टेडियम में पोडियम पर खड़ी एलिस जॉर्जिया ने अपने गाँव के खेतों में एक लंबा रास्ता तय किया बचपन में वो अपने गाँव में नंगे पांव दौड़ती थी रिकॉर्ड तोड़ने वाली छलांग के साथ वो नौ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी यह एक अश्वेत एथलीट की प्रेरणादायक कहानी है जिसने पुरस्कार को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया एलिस कोचमैन ओलंपिक हाई जम्प चैंपियन शायद एलिस कोचमैन तेज दौड़ने और ऊंचा कूदने के लिए ही पैदा हुई थी सुबह को जब वो अपनी दादी रेचल के साथ घूमने जाती तो एलिस बहुत तेजी से खेतों में आगे निकल जाती थी वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदती थी अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को कूद कर पार करती थी जब एलिस बड़ी हुई तो पापा ने उससे दौड़ना और कूदना बंद करने को कहा 1930 के दशक में दौड़ना और कूदना लड़कियों के लिए ठीक नहीं माना जाता था इसके अलावा एलिस को घर में बहुत सारे काम करने पड़ते थे वो मकई की रोटी और अंडे पकाने के लिए सुबह जल्दी उठती थी स्कूल के बाद वो कपड़े धोती थी और उन्हें सुखाने के लिए लटकाती थी वो अपने बड़े भाई और बहनों के साथ खेतों में कपास और आड़ू तोड़ती थी और साथ में छोटे बच्चों की देखभाल भी करती थी उसके बावजूद एली सिर्फ दौड़ने और कूदने के बारे में ही सोचती थी इसलिए अपने सारे काम खत्म करने के बाद वो लड़कों के साथ खेल खेलती थी लोग उसे एक पागल मूर्ख बुलाते थे उसे उसे पता था कि पापा उसे खेलने के लिए सजा देंगे लेकिन फिर भी वो दौड़ने और कूदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी अल्बानी जॉर्जिया अमेरिका में पूरे दक्षिण की तरह ही काले और गोरे लोगों के समान अधिकार नहीं थे ज्यादातर गोरे लोग काले लोगों से हाथ तक नहीं मिलाते थे बसों में अश्वे जहाँ चाहते वहां नहीं बैठ सकते थे और कई सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें घुसने तक की मनाई थी ऐसा कोई पार्क या खेलने का कोई ट्रैक उसने के अभ्यास के लिए और की एक जुगाड़ बनाई एलिस इतनी ऊंचा कूदती थी कि वो कपास के खेतों के ऊपर चिड़िया जैसी लगती थी जब एलिस सातवीं कक्षा में थी तो हाई स्कूल के स्पोर्ट्स कोच का उसकी प्रतिभा पर ध्यान गया उन्होंने एलिस के माता पिता को आश्वस्त किया कि वे टीम के साथ एलिस को अलाबामा की प्रसिद्ध टस्के की रिले में जाने दें वहां वो देश भर के चोटी के काले एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकेगी अपने जीवन में पहली बार एलिस ने अल्बानी छोड़ा उसने पहले कभी भी ट्रैक के जूते नहीं पहने थे और न ही वो कभी एक असली हाई जम्प पार यानी डंडे पर कूदी थी एलिस ने हाई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को पछाड़ वहां पहला स्थान हासिल किया एलिस ने अपनी प्रतिभा केवल रेस में रिबन जीतने के लिए नहीं उपयोग की उन्नीस की एक रात एक ने अल्बानी के घरों को नष्ट किया और कई लोगों को घायल किया दो हफ्तों तक एलिस ने एक बचाव कर्मी के रूप में काम किया वो इतनी पागल या, थी। उस की के ट्रैक कोच ने एलिस के माता पिता की रजामंदी से एलिस से हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करवाई टस्के की सभी अश्वे छात्र थे और वो स्कूल अपनी उत्कृष्ट पढ़ाई और एथलेटिक्स के लिए मशहूर था टस के ने एलिस को उसकी ट्यूशन फीस कवर करने के लिए छात्रवृत्ति दी अपने कमरे और खाने के पैसे चुकाने के लिए एलिस वहाँ व्यायामशाला और पूल की सफाई करती थी मिट्टी के टेनिस कोर्ट को सपाट बनाती थी और वर्दी सिलती थी एलिस को अपने परिवार की बहुत याद आती थी और वो उनके बारे में बहुत चिंता करती थी गरीबी के कारण उनके लिए एलिस के संपर्क में रहना मुश्किल था कभी कभी कोच एलिस को डाक टिकट देते थे ताकि वो घर पत्र लिख सके एक बार एलिस अचानक घर गई और उसका परिवार एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था एलिस ने ट्रैक और फील्ड और बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा की तब खेल और मीटिंग के लिए यात्रा करना आसान नहीं था अधिकांश रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन काले लोगों की सेवा नहीं करते थे बर्फ फेंकी लेकिन एलिस की गति उससे बिल्कुल धीमी नहीं हुई ऊंची कूद पचास मीटर सौ मीटर चार मीटर की रिले उसने वहां सभी रेसे जीती उसने तीन बार लगातार बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया और चैंपियनशिप जीती एलिस ने साबित कर दिया था कि वो कि सबसे अच्छी हाई जम्पर और सबसे तेज धावक थी ओलंपिक में वो क्या कर सकती थी दुनिया को अब वो दिखाने को तैयार थी लेकिन वो उन्नीस का साल था और द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के टुकड़े-टुकड़े कर रहा था युद्ध के कारण ओलंपिक खेलों को रद्द कर दिया गया था जब एलिस 23 वर्ष की हुई तब उसने टेस्के के इंस्टीट्यूट के जूनियर कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की फिर वो अपने घर अल्बानी चली गई फिर वो ट्रैक को छोड़कर गंदी सड़कों पर भागती दौड़ती और ऊंची भूत का अभ्यास करती रही अल्बानी की धूल के, के बावजूद एलिस लगातार ओलंपिक के काफी दर्दनाक था लेकिन इस क्षण के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वैसे की की था अपने ओलंपिक साथियों के साथ एलिस इंग्लैंड जाने के लिए पानी के जहाज एसएस अमेरिका पर सवार दिवसीय सभी जिम्मेदार परिसर में अन्य एथलीटो के, के साथ रही वे सभी एक साथ रहते थे काले और सफेद क्योंकि उनके सपने एक दूसरे से जुड़े हुए थे युद्ध ने शहर का काफी सत्यानाश किया था बीमारी के कारण सड़कों पर मलबे के ढेर थे इंग्लैंड में अधिकांश लोगों वो भोजन की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे अधिकांश लोग भोजन की गंभीर कमी का सामना कर रहे थे, थे। इंग्लैंड की, की कड़ा भैंस करती थी और जब उसे समय मिलता तब वो बस लेकर लंदन और आसपास के शहरों में घूमती थी इंग्लैंड में एलिस बस की किसी भी सीट पर बैठ सकती थी उसे इंग्लैंड के देहात और गांव बहुत पसंद आए लंदन में लोगों कुछ जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसके बावजूद ओलंपिक उद्घाटन समारोह शानदार रहा एलिस ने वैम्बली स्टेडियम में अन्य एथलीटों के साथ पच्चीस हजार दर्शकों की तालियों के साथ मार्च किया इंग्लैंड के राजा ने ओलंपिक खेलों के आरंभ की घोषणा की और हजारों कबूतरों को स्टेडियम में रिहा किया गया एलिस ने कभी भी इतने सारे पक्षियों का आकाश में उठते हुए नहीं देखा था महत्वपूर्ण बात ओलंपिक खेलों में भाग लेना है उनमें जीतना नहीं जीवन में आवश्यक चीज विजय नहीं बल्कि अच्छी तरह लड़ना है। एलिस को अपनी बारी के लिए आठ दिन का इंतजार करना पड़ा एक एक करके उसके सभी साथी अपने अपने ट्रैक इवेंट हार के प्रत्येक नुकसान के बाद एलिस अधिक दृढ़ हुई जो कोई भी मुझे हराएगा उसे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा उसने सोचा एलिस महिलाओं और ट्रैक के क्षेत्र में स्वर्ण पदक के लिए अमेरिका की आखिरी उम्मीद बची थी उसकी सबसे कठिन प्रतियोगी ग्रेट ब्रिटेन की डोरोथी टाइटल टाइल थी इंच इंच के लिए वो एक दूसरे से जूझती रही पांच फीट तीन तीन सही दो बटा पांच इंच पांच फीट चार सही एक बटा दो इंच लैंडिंग पीट में रेत बाहर गिर रही थी और कूदने से एलिस के पीठ में दर्द हो रहा था पांच फीट पांच सही एक बटा तीन इंच भले ही देर हो रही थी और अन्य सभी प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई थी लेकिन इंग्लैंड के राजा और रानी और हजारों दर्शक उसका प्रदर्शन देखने के लिए रुके थे ऊंचा था उसने इससे पहले कभी किसी प्रतियोगिता में इतनी ऊंची छलांग नहीं लगाई थी एलिस ने कूद पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया उसने तेजी से दौड़ते हुए अपनी बाहों को पंप किया उसने धक्का मारा और फिर ऊपर उड़ी ऊपर और ऊपर डंडे के भी ऊपर उसकी छलांग ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया पर चूक गई लेकिन हर एक खिलाड़ी जंपर के प्रत्येक किया अधिकारियों ने पांच अधिकारियों ने बार यानी दंडो को पांच फीट सात इंच तक ऊंचा किया एलिस पर चूक डोरती भी चूकी इन प्रयासों के बाद कोई भी एथलीट डंडे को क्लियर नहीं कर पाया आगे क्या होगा यह एलिस को पता नहीं था ओलंपिक की ऊंची कूद में बराबरी की टाई नहीं होती है और फिर उसने बोर्ड पर अपना नाम देखा कोचमैन यूनाइटेड स्टेट्स एलिस इसलिए जीती क्योंकि उसने पहली कोशिश में रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाई थी सात अगस्त 1948 को अल्बानी जॉर्जिया की एलिस कोचमैन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी जब एलिस पोडियम पर चढ़ी तब हजारों लोगों ने तालियां बजाई उसने अपने सपने को हासिल किया वो सपना तब शुरू हुआ था जब वो एक छोटी लड़की थी और जॉर्जिया के खेतों में नंगे पांव दौड़ती थी इंग्लैंड के राजा ने उसे स्वर्ण पदक भेंट किया मुझे आप पर बहुत गर्व है उन्होंने कहा बधाई फिर किंग जॉर्ज छठवे च... ने एलिस से हाथ मिला एलिस कोचमैन के बारे में कुछ और अधिकांश एथलीटों के लिए सबसे फिर किंग जॉर्ज सस्टम ने एलिस से हाथ मिलाया एलिस कोचमैन के बारे में कुछ और अधिकांश एथलीटों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने खेल में महारत हासिल करनी होती है लेकिन एलिस कोचमैन के लिए खुद को पांच फीट छी बाधा नहीं थी उन्नीस सौ बाईस में जन्मी जन्मी एलिस बहुत गरीब थी वो जॉर्जिया में रहती थी जहां अश्वेत लोगों के साथ गैर व्यवहार बराबरी का व्यवहार होता था सार्वजनिक स्थानों पर काले लोगों के लिए प्रतिबंध थे दक्षिणी काले बच्चों को अधिकांश संगठित खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी मामले को बदतर बनाने के लिए 1930 के दशक में लड़कियों से घर के काम में मदद करने और विनम्र होने की उम्मीद थी एलिस के पिता ने उसे भागने और कूदने के लिए कड़ी सजा दी हालांकि आवश्यक थी एक असाधारण भावुक और जम्पर एलिस ने ट्रैक की रानी परमणु एलिस ट्रैक एस और टस्के की फ्लैश जैसे उपनाम कमाए शायद उसने उन्नीस और उन्नीस के ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते होते लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दोनों को रद्द कर दिया गया था स्वर्ण पदक जीतने के बाद एलिश नायिका के रूप में अपने शहर लौटी जॉर्जिया में किसी अश्वेत व्यक्ति के लिए उत्सव आयोजित करना मुश्किल था लेकिन उसके लिए एक विशेष पर्व का आयोजन किया गया परेड 175 मील लंबी थी फिर भी दक्षिण में रंग कायम था उसके स्वागत समारोह में एलिश को भीड़ से बातचीत करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया हाल में एक तरफ घोरे बैठे थे और हॉल में एक तरफ घोरे बैठे थे और दूसरी ओर अश्वेत महापौर ने एलिस से हाथ तक नहीं मिला है, फिर भी एलिस को कई गोरे गोरे मिलाज से अपनी डिग्री प्राप्त की वो एक सामुदायिक स्वयं सेवक एक माँ एक शिक्षक और एक कोच बन गई वो एक अंतरराष्ट्रीय प्रौडक् का समर्थन करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी जब कोका कोला ने उसे अपने इश्तेहारों में दिखाया उसे आठ हॉल ऑफ फेम की सदस्यता मिली एलिस ने दस सीधी अमेरिकी राष्ट्रीय आउटडोर हाई जंप चैंपियनशिप जीती जो आज भी एक रिकॉर्ड है उन्नीस में उन्हें अल्फा कप्पा अल्फा सोरू के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया जो अफ्री अमेरिकी कॉलेज शिक्षित महिलाओं द्वारा स्थापित सबसे पुराना संगठन है एलिस अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार शिक्षकों कोचों और कभी कभी ऐसे लोगों को भी देती थी जिन्हें वो शायद ही जानती थी दूसरों को मदद करने के लिए उसने एलिस कोचमैन ट्रैक एंड फील्ड फाउंडेशन की स्थापना की जो युवा एथलीटों का समर्थन करती है और पूर्व उल, उल, ओलंपिक एथलीटों के को खेल के बाद जीवन जीने में मदद करती है कई लोग एलिस की कहानी को नहीं जानते हैं क्योंकि उसे स्वर्ण पदक प्रसारण टेलीविजन के शुरुआती दिनों में मिला था लेकिन वो एलिस कोचमैन ही थी जिसने भविष्य के ओलंपिक ट्रैक सितारों जैसे विल्फा रूडोल्फ एवलिन एस्पोर्ट और जैकी जोनियर केर्सी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जब स्थिति बहुत कठिन हो जाए और आपको ऐसा लगे कि आप उम्मीद छोड़ दें तो आप उस आवाज़ को सुने जो आपसे कहती होगी चलते रहो रुको नहीं हिम्मत और दृढ़ संकल्प आपको जरूर आगे खींचेगी हिम्मत और दृढ़ संकल्प आपको जरूर आगे खींचेगा एलिस को ओलंपिक ओलंपिक के बारे में कुछ और १९४८ सौ अड़तालीस के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कोई ओलंपिक गांव नहीं था नहीं कोई नया स्टेडियम था वहां कोई भी असाधारण मनोरंजन नहीं था लंदन अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध से खंडहर बना पड़ा था सड़के बम के मलबे से ढकी थी और भोजन कपड़े और गैसुलन इन... गैसुल की कमी थी कई घरों में पानी नहीं था इन सभी कठिनाइयों के बावजूद लंदन ने छोटे बजट पर एक अविस्मरणीय ओलंपिक आयोजित किया और दो साल से कम समय में उसकी तैयारी की लंदन में जो कुछ उपलब्ध था उन्हें उससे ही काम चलाना पड़ा शहर का वेम्बली स्टेडियम जो कुत्तों का ड्रेसिंग ट्रैक था वो एक मुख्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में बदला गया आइस रिंग स्विमिंग पूल बन गया एथलीट स्कूलों सैन्य आवास और निजी घरों में कैंपिंग बेड पर सोते थे कई को अपनी वर्दी खुद बनानी पड़ी और घर से अतिरिक्त भोजन लाना पड़ा लंदन की बसों ने एथलीटों को वहां पहुंचा ने स्विटरलैंड ने जिम्नास्टिक उपकरण दान किया और फिनलैंड ने बास्केटबॉल के फर्श के लिए लकड़ी भेजी आज से लगभग आज से अलग उन्नीस में कई ओलंपिक एथलीट खेल में पूर्णकालिक अभ्यास नहीं करते थे उन पर दूसरी जिम्मेदारियां भी थी एथलीट प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी पूर्णकालिक नौकरियों से समय निकालते थे कुछ युद्ध में भी लड़े थे कुछ माँ और शिक्षक थे और उनमें एक संगीतज्ञ पियानो वादक था वर्तमान ओलंपिक और उनके मेजबान शहर के बड़े बजट होते हैं और वो वर्षो पहले में से उनकी तैयारियां करते हैं उन्नीस के खेल नाटकीय रूप से अलग थे उन्नीस के ओलंपिक में धन का अभाव था पर जोश भावना बलिदान और आशा ने उसे पूरा किया समाप्त